शांति ही। स्वामीजी महाराज आचार्य गण मुनिगण मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी गण परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा सखा है राम निवासी आए ईश्वर सबसे बड़ा सखा है और ईश्वर के बाद यदि हम खोजने लगते हैं तो ऋषि महर्षि हमारे सुहृत दिखेंगे ईश्वर के बाद यदि हमारा सबसे अधिक भला चाहने वाले दिखेंगे तो ऋषि महर्षि हैं। उसके बाद यदि खोज करने लगे कि ऋषियों के बाद कौन अधिक भला चाहता है हमें माता पिता दिखाई देंगे और खोज करेंगे तो हमारे गुरु आचार्य हैं, और अधिक खोज करेंगे तो मित्र मंडली इत्यादि हो सकती है सबसे बड़ा सुहृत है तो परमेश्वर है उसके बाद दूसरे लोग आ सकते हैं परमेश्वर और ऋषियों के अंदर निश्छलता मिलेगी पवित्रता मिलेगी दूसरे लोग कहीं न कहीं छल से युक्त हो सकते हैं इसलिए विद्वान ने कहा सुहृताम हित काम यह शृणोति न भाषित तस्य तस् स नर शत्रुनंदन कह रहे हैं कि जो हमारा सुहृत है और सुहृत कैसा है हित कामा नाम हमारे हित की कामना वाला हित चाहने वाला जो सुहृत है ऐसे सुहृत की बात जो नहीं मानता ऐसे जो सुहृत की बात नहीं मानता उसके लिए लिखा है विपत सन्निहिता तस्य उसके बहुत नजदीक निकट विपत्तियां हुआ करती हैं बात जल्दी वो दुख सागर में गिरने वाला है सावधान किया और उसके लिए एक नाम दिया है एक संज्ञा रख दी स नुनंद न ऐसा जो व्यक्ति जो अपने सुहृतों की बात नहीं मानता और उसके बाद दुख विपत्ति में पड़ता है वो व्यक्ति कौन कहलाएगा वो व्यक्ति कहलाएगा शत्रु नंदन अर्थात अपने शत्रुओं को हर्षित करने वाला कहलाएगा हमारे शत्रु विरोधी कब हर्षित होंगे जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति होती है तब हमारा विरोधी प्रसन्न हुआ करता है जब हम प्रसन्न हो सुख सुविधा में रह रहे हो तो विरोधी को प्रसन्नता नहीं होती उसको तो दुख होता है इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने सुहृतों को बात न मानने वाला वो अपने शत्रुओं को हर्षित करने वाला होता है परमेश्वर ने हमें बहुत सारे संकेत दिए हैं बहुत सारे विधि विधान बना करके दिए ऋषियों ने हमें विधि विधान दिए हैं और माता पिता भी काफी कुछ अच्छी बातें सिखा करके हमारे जीवन का उद्धार करना चाहते हैं लेकिन हमने कितना उन ऋषियों के उन परमात्मा के विधि विधानों को नियमों को माना वेद में सनातन की बात कही है सनातनम एनम आहु कह रहे हैं कि ये सनातन है कौन सा पुनर्णव अर्थात जो पुनः पुनः नया होता है उसको सनातन कहते हैं जो पुनः पुनः नया होता है वो सनातन है आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में रोजाना नया नया दिखता है जो लौकिक व्यक्ति होगा वो रोजाना देखेगा कि यहां तो साय काल रोजाना दाल ही दाल बनती है दाल ही दाल बनती है बदलते ही नहीं गुरुकुलों में प्राय करके आप देखेंगे घिया लौकी बोदी है तो लौकी ही दो महीना घिया घिया घिया एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसी सब्जी को खाता है और एक लौकिक व्यक्ति उसी सब्जी को खाता है लौकिक व्यक्ति सोचता है कि नया बदल ही नहीं रहा इसको और एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या देखता है कि रोजाना नया नया दिख रहा है है क्या सनातन की जो परिभाषा होनी चाहिए थी वो परिभाषा परमात्मा के अनुसार पुनः पुनः जो नया है वो सनातन है लेकिन सनातनियों के अनुसार जो वर्तमान का पौराणिक जगत है और पीछे का पौराणिक जगत रहा है सनातन की परिभाषा कुछ और ही कर दी और इनका सनातन इतना संकुचित हुआ इतना संकुचित हुआ कि कोई छू लेता है उससे इनका सनातन नष्ट हो जाता है कोई किसी का कुछ खा पी लेता है उससे सनातन नष्ट हो जाता है और यहां तो कह रहे हैं कि जो पुनः पुनः नया होता रहे वो सनातन है महात्मा मुंशी राम जी स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवनी लिखी और उस जीवनी के अंदर जिस समय ये बरेली में रह रहे थे उस समय की घटना लिख रहे हैं कि हमारे यहां ताऊजी आए अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी के बड़े भाई पहुंचे वहां पहुंचे तो उनको हुक्के की लत थी हुक्का पिया करते थे हुक्का पिया करते थे तो वो लिखते हैं कि वहां रसोइये के रूप में हमने एक पूर्विया ब्राह्मण रख रखा था पूर्विया ब्राह्मण कैसा था कह रहे हैं कि अपने नियम का इतना पक्का था कौन से नियम का कि सुबह उठते ही चूल्हे की लिपाई पोताई करते हैं लिपाई पोताई करने के बाद स्वयं स्नान करते हैं और धुले हुए वस्त्र पहनकर धुली हुई धोती पहनकर के ही अपने चौके में प्रवेश करते थे ये उनका इतना नित्य नियम था इतने कट्टर थे इस नियम के ऊपर कि मेरे चौके में कोई भी बिना धुले हुए वस्त्र पहने नहीं जा सकता नित्य प्रति लिपाई पोताई करके ही वो भोजन बनाते थे लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के क्या हुआ एक दिन हमारा वो रसोईया दाल चढ़ा करके किसी काम के लिए बाहर चला गया और बाहर गया तो ताऊ जी को हुक्के की इच्छा हुई कोई नौकर चाकर दिखा नहीं के हुक्का भर देवे स्वयं ही ली चिलम को लिया और वहां उसके चौके में प्रवेश करके आग रख ली आग रख ली तो इतने में रसोईया आ गया रसोइये ने देखा कि मेरे धुले हुए इस चौके में कैसे पहुंच गए बहुत सारी जलीकटी सुना दी और बहुत ज्यादा अपमानित कर दिया। अपमानित कर कर दिया दिया तो कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी वहां से लौट करके उदास निराश होकर के चारपाई पर बैठ गए बाहर से जब पिताजी आए भाई का चेहरा उदास निराश देखा तो पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों बनाये हो भाई ने जवाब दिया कि तुम काहे के ये उस समय शहर के कोतवाल बने हुए थे बोले तुम कोतवाल क्या बने कि तुम्हारे नौकर चाकर भी हमारी बेजती कर देते हैं पूछा क्या हुआ सारी घटना सुनाई तो नौकर को बुलाकर के कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने उनको डांट लगाई डांट लगाई तो नौकर दुखी होकर के कह रहा है कि बाबूजी मैंने जीवन में झूठ भी बोला है चोरी भी की है सारा सब कुछ किया है लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा धर्म नहीं छोड़ा धर्म किसको माने हुए था चोरी करने को अधर्म नहीं माना उसमें धर्म नहीं टूटा झूठ बोलने में धर्म की हानि नहीं हुई धर्म की हानि कहा हो गई चौका जो बना रखा था उसमें बिना धुले वस्त्र पहने प्रवेश कर गए इसमें धर्म खंडित हो गया किनका धर्म है ये तथाकथित सनातनियों का धर्म है उसको सनातन मानते हैं कि ये सनातन धर्म है सनातन धर्म ने हानि कितनी की है तथाकथित सनातन धर्म ने कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका जो मुस्लिम बना हुआ है मुस्लिम बना हुआ है किस आधार पर इनके सनातन के आधार पर बन गया कह रहे हैं कि बहुत सारा उनके समुदाय का कोई नवाब था नवाब के पास हमारे कोई विद्वान गए जाकर के पूछा कि तुम्हारा जो नाम है काले खाई कुछ था काले खाई अभी भी है उधर अलीगढ़ की तरफ और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में काले खाई मुस्लिम हैं जी छतारी के नवाब छतारी की तरफ बहुत सारे मुस्लिम हैं अभी भी तो उनसे हमारे विद्वान ने पूछा था कि भैया तुम्हारा नाम तो हिंदुओं जैसा कुछ कुछ दिखता है तुम तो मुसलमान उसने बड़े गर्व से कहा कि हम सूर्यवंशी राजपूत हैं राजपूत सूर्यवंशी राजपूत और आज तुम तो मुसलमान बने हुए हो मुसलमान कैसे बने कहने लगे कि हमारे कोई बुजुर्ग थे पूर्वज थे जिनका नाम था कालीचरण काली थे तो कालीचरण उनके वहां कह रहे हैं कि उनके पिताजी बादशाह के कुछ परिचित थे वो चले गए किसी और को भी साथ में लिया साथ में लिया बादशाह के वहां गए परिचय बताया आगे नौकर ने परिचय ब... सुना करके उनको बुला लिया बादशाह ने करें बादशाह ने बुलाया जिस समय बुलाया तो बादशाह तरबूज खा रहे थे तरबूज खा रहे थे तो कह रहे कि हम दोनों बैठे थे बादशाह के सामने बादशाह ने क्या किया बादशाह ने ये किया कि तरबूज के बीज निकाल करके बीज निकाल करके उन दोनों को भी तरबूज खाने को दे दिया इनको बड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा राजा तरबूज खा रहा है और अपने हाथ से बीज निकाल छील करके हमें तरबूज फेलाया साधारण व्यक्ति के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है मुंबई में विद्वान है एक यहाँ मध्य प्रदेश के हैं कार्यक्रम करवाते हैं बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं अपने गांव में गांव के लोग मुंबई पहुंच गए मुंबई पहुंच गए तो उनकी ट्रेन रद्द हो गई ट्रेन रद्द हुई तो उनको विमान का टिकट बनवा करके तत्काल उन विद्वान ने गांव में पहुंचा दिया अब साधारण गांव के लोग विमान में बैठे ही नहीं थे विमान का टिकट बनवा करके गांव पहुंचा दिया तो वो साधारण गांव के लोग कैसा मानते होंगे उस विद्वान को वास्तव में आदमी है तो ये है बड़े विद्वान एक छोटा व्यक्ति और उसके लिए इतना बड़ा काम कर देता है तो अच्छा लगता ही है ये साधारण से लोग राजा ने अपने हाथ से तरबूज खिलाया है गाँव में आए और गांव में आकर के अपनी प्रशंसा करने लगी कि बादशाह ने इतना अच्छा स्वभाव है बादशाह का इतना अच्छा स्वभाव कि हमें बैठाया और अपने हाथ से तरबूज खिलाया जब गांव वालों ने ये सुना कि अपने हाथ से तरबूज खिलाया खत्म अरे ये तो मुसलमान के हाथ का खाकर कर के आ गए ये मुस्लिम हो गए धर्मध्रष्ट हो गए और उनको काली चरण न कहकर काले खां कहने लगे काले खां माने अपने ही लोगों ने इतना इनका सनातन धर्म कमजोर हुआ अपने ही लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि ये काली चरण नहीं रहे तो काले खां हो गया काले खां हो गया मुसलमान बना डाला ये क्यों है वेद तो कह रहा है कि सनातनम एनम आहु वो सनातन वो है जो पुनर्ण जो पुनः पुनः नया होता है हमारा धर्म तो पुराना होता ही नहीं आज भी हरियाणा के हिसार जिला में पूरा गांव मुस्लिम बन गया एक अभी वर्तमान की घटना है दस पंद्रह दिन पहले क्यों बन गया दलित वर्ग था दलित वर्ग की कुछ भूमि उच्च वर्ग दबाना चाहता था वो ज्यादा प्रताड़ित महसूस करने लगे करने लगे तो पूरा गांव आज मुसलमान बन करके पूरे हिंदू वर्ग का विरोधी बना हुआ है पुरानी बात नहीं है पंद्रह दिन पहले की बात है तो यह धर्म सनातन है और सनातन धर्म हमारी असावधानी के कारण वो पुनः नया नहीं हुआ भ्रष्ट होता चला गया कौन होता है वास्तव में व्यक्ति आर्य कौन होता है आर्य के लिए वेद कुछ चार पांच लक्षण लिखे हैं यदि वो लक्षण हमारे अंदर होते हैं तो निश्चित रूप से हम सनातन को समझने वाले होते हैं निश्चित रूप से हमारे ऊपर सुखों की वर्षा होती है निश्चित रूप से वो व्यक्ति अमृत को प्राप्त करने वाला होता है समझदार व्यक्ति के आर्य व्यक्ति के लक्षण क्या लिखे हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हैं और दसवा मंत्र वहाँ आता है नृचक्षसो अनिमिषंतो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानसो ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाण वसते स्वस्त समझदार व्यक्ति कौन है किसके ऊपर अमृत की वर्षा होती है कौन सनातन को समझ सकता है लिखा है नृचक्षस अर्थात जो मनुष्यों को देख करके चलने वाला है मनुष्यों को देख करके चलने वाला तो कबूतर आता है बैठता है घुटर घू करता है और मेरे जैसा बाहर आता है तो फट से पंख फड़फड़ा करके भाग जाता है मनुष्य को देखने वाला तो कबूतर भी है गौशाला में जाते हैं कुछ गाय बिदक करके दूर होती हैं और कुछ गाय आकर के पास में खड़ी हो जाती है खुज के लिए मनुष्यों को देखने वाली तो गाय भी है क्या ये श्रेष्ठ और आर्य हो जाएंगे नहीं वेद का संकेत कहीं और है हैक्षस जो मनुष्यों को देख करके चलने वाला है कुत्ते भी मनुष्यों को देखते हैं अन्य प्राणी भी मनुष्यों को देखते हैं लेकिन वो श्रेष्ठ वो आर्य वो समझदार नहीं बन सकते वेद क्या कह रहा है जो मनुष्य मनुष्य को देख करके चलता है अर्थात उस जन समुदाय को देखा वो गाँव के लोग देख रहे हैं कि दलित वर्ग है और दलित वर्ग है तो इनको दबाया जा सकता है दबाया जा सकता है तो ऐसे लोगों को हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्यों को देख करके चलने वाले हैं श्रेष्ठ व्यक्ति मनुष्यों को देख करके चलता है प्राय करके होता क्या है हम आसपास तक नहीं देख पाते दूर की बात तो बहुत आसपास के लोगों को आस पास जब हम समूह में रहते हैं समूह में रहते हैं तो अनेक बार हमारे साथी को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। यदि वास्तव में हम निकट हैं निकट हैं तो चेहरे को देख करके ही पता लगा लेंगे कि व्यक्ति कैसी स्थिति में चल रहा है वो वास्तव में निरीक्षक निरचक्ष है मनुष्य को देखने वाला है उसने चेहरा उसने हाव भाव उसने चाल चलन देखा और पता लगा लिया कि मेरे साथी को कोई कोई समस्या है कोई ना कोई समस्या है और जा करके जब बड़े प्रेम से सांत्वना देते हुए पूछता है और कई बार साथी बताते नहीं हैं लेकिन आत्मीयता होती है लगाव होता है तो वो सारी बातें निकल कर के आती हैं निकल कर के आती हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जिस विचार से पीड़ित था उस विचार को जब बाहर निकाल देता है तो कुछ न कुछ शांति मिलती है कुछ न कुछ हल्का हो जाता है यदि हम पूछ ही नहीं रहे इतने संवेदनाहीन हो गए अनेक बार बोला संवेदना और संवाद संवेदना और संवाद जो व्यक्ति उन्नति करना चाहे जो समाज उन्नति करना चाहे संस्था उन्नति करना चाहे ये दोनों आवश्यक हैं संवेदना और संवाद आप क्या देखते हैं ये जो उन्नति कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी वालों का यहाँ भी सेंटर है और किसी देश के किसी छोटे से शहर में चले जाइए वहां वहां सेंटर मिल रहे हैं पूरे विश्व के अंदर शायद लगभग लगभग इनके पांच छह हजार सेंटर हैं किसके बल पर ये बढ़ गए इनसे बातचीत आप करेंगे बातचीत करेंगे तो बातचीत में इनका कुछ है, है ही नहीं इनसे बातचीत करो बातचीत करो तो ये कहेंगे परमात्मा वहां रहता है वहां रहता है तो आप आयुषमाज के लोग हैं इनके तर्क अपने तर्क से इनकी बात को खंडित कर सकते हैं इनका परमात्मा कहा रहता है कहीं ऊपर कौन सा इनका लोक है जी ए जी सतलोक होगा चाह है कोई ना कोई लोक किसी लोक पर रहता है है जी परम धाम है कुछ न कुछ ब्रह्मा कुमारियों का परम धाम और वो परम धाम कहा है सब का ऊपर नीचे कोई रखता ही नहीं ऊपर है चाहे सतलोक देख लीजिए वो ऊपर है पर, परम धाम देखिए वो ऊपर है मुसलमानों का देखें तो ऊपर है ईसाइयों का देखें तो ऊपर है नीचे बैठाते ही नहीं अब आप के लोग हैं आरस के लोग तर्क दे सकते हैं कि ऊपर कौन सा एक बार आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा तर्क रखा था रोजड़ में थे शायद उस समय रखा था कि ऊपर कहाँ पृथ्वी गोल है या चटाई की तकत की तरह है तो आज ईसाई मुसलमान ब्रह्मा कुमारी कोई भी हो इसको मानेगा कि हाँ भैया गोल है गोल है तो इस गोल पृथ्वी के ऊपर जो भारत है वो भारत कहाँ सी है पृथ्वी यू उलट पुलट तो नहीं होती रहती अपनी धूरी के ऊपर घूर्ण करती है और वह परिभ्रमण करती है वो यूं घूम रही है तो भारत लगभग यहां सी है यहाँ भारत है तो हमारा ऊपर तो यहाँ होगा लेकिन अमेरिका तो नीचे है लगभग नीचे है नीचे है तो उनका ऊपर उनका आकाश उनका आसमान कहा होगा यू होगा नीचे होगा या नहीं होगा अब यहां रहने वाले कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी बसते हैं उनका सिर इधर होगा इधर वालों का इधर होगा तो ऊपर कौन सा कहा है तुम्हारा ऊपर बता पाएंगे ऊपर है ऊपर है तो हम तो यहां ऊपर मान लेते हैं लेकिन अमेरिका वालों का ऊपर तो उधर होगा तर्क दे सकते हैं ये क्यों बढ़ गए इनके पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं इनके पास और कुछ नहीं लेकिन फिर भी फैलते चले गए फैलते क्यों चले गए संवेदना और संवाद इनके पास संवाद नहीं है लेकिन एक बात कुछ लगती है संवेदनाएं जब आप इनके आश्रम में जाएंगे तो चार पांच आपको घेर लेंगे चार पांच अकेले गए हैं चार लोग आपके पीछे आ जाएंगे और आपस में बातचीत हो जाएगी कि आप इनको संभाले आप इनको संभाले तो इतनी प्रेम की भाषा में मीठी भाषा में अपने सिद्धांत दिखाने लगेंगे उनकी चकाचौंध है दूसरा इनके फैलाव का कारण वो आप कितना भी उनको गुस्सा होकर के ऐसे ऐसे तर्क पूछेंगे ऐसी ऐसी बात आप प्रश्न पूछेंगे और वो उत्तर नहीं दे पाएंगे कुछ इधर उधर का उत्तर दे दिया तो आपने फिर तर्क दिया और आप थोड़े से गुस्से में अपमानित करते हुए भी बोलेंगे तो वो पलट करके उत्तर नहीं देने वाले मौन हो जाएंगे आपका अपमान नहीं करेंगे उनका व्यवहार शैली है और हमारे यहां ऋषि उद्यान में कोई दो तीन व्यक्ति आए पूरे ऋषि उद्यान में घूम करके चले गए हमें पता ही नहीं लगता ये संवेदना की कुछ तो कुछ हानि है ही किसी आय में जाते हैं आय में जाते हैं तो चले गए घूम गए हो गया कोई मिलने बैठने वाला ही नहीं मिलता संवेदना की कमी हुई जब संवेदना और संवाद दोनों चीजें होती हैं व्यक्ति बढ़ता है ये जो निच मनुष्य होगा मनुष्य को देखकर के चलने वाला होगा वो संवेदना से युक्त व्यक्ति होगा संवेदनशील व्यक्ति होगा जैसे ही दूसरे को कष्ट में देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता जाकर के उसके कष्ट को दूर करना चाहता है और एक ऐसा संवेदनहीन व्यक्ति है कि दूसरा कितनी भी आपत्ति में है उसको भी ठगने काटने मारने के लिए तैयार रहता है हमारे रोहतक में एक सज्जन हैं, उन्होंने पुरानी घटना सुनाई कहने लगे कि एक रिक्शे वाले नहीं कोई गरीब व्यक्ति गरीब व्यक्ति की पत्नी रुगण हो गई और समय भी क्या रात्रि के समय रात्रि के समय जब रुग्ण हुई अधिक स्थिति गंभीर हुई तो उसने किसी बाहर जाकर के रिक्शे वाले को बुलाया रिक्शे वाले को बुलाया तो रिक्शे वाला आया पत्नी को बैठाया किराया तय हुआ दस रुपए किराया एक तरफा एक तरफ का दस रुपए किराया है और वहां जब हॉस्पिटल में गए हॉस्पिटल में गए तो रिक्शे वाले को उसने कह दिया कि भैया शायद रात है और कोई मिले साथ में वापस भी तो जी चलना है थोड़ी देर इंतजार कर लेना इंतजार कर लेना वो डॉक्टर के पास गया है पत्नी अधिक गंभीर स्थिति में थी इलाज चला थोड़ी देर थोड़ी देर इलाज चला तो पत्नी बची नहीं पत्नी मर गई पत्नी मर गई तो मरने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भैया तेरी देवी जी तो चली गई है तेरी पत्नी नहीं बची लेकिन मेरी फीस तो देनी पड़ेगी फीस कितनी उस समय लगभग पांच सौ फीस इसने मांगी फीस मांगी तो इस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं गरीब हूं मजदूर हूं मैं अभी तत्काल तो आपको नहीं दे सकता कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूं और बाकी मेहनत मजदूरी करके आपको सारे के सारे चुका दूंगा डॉक्टर क्या कहता है संवेदनाहीन व्यक्ति जिसने गले छुरे काटे हों वो गरीब व्यक्ति को क्या कह रहा है कि लाश तब जाने दूंगा तब जब पांच रुपए दे देगा इसको क्या कहेंगे संवेदनशील कहेंगे या संवेदनाहीन व्यक्ति कहेंगे कह करें कि लाश को तब उठने दूंगा जब 500 रुपए रूपये तू देगा 500 रुपए देगा देखा कि पत्नी के गले में कुछ जेवर था मंगलसूत्र हो या कुछ और उसने गले से निकाला और डॉक्टर के हाथ पे रखा कि रक्षा भी इसको बेचना और अपनी फीस पूरी कर लेना और रोता हुआ ये व्यक्ति बाहर आया पत्नी को फिर रिक्शा पर डाला और घर पे पहुंचा घर पे पहुंचा तो पत्नी को अंदर डाला और रिक्शे वाले को रोते हुए 20 रुपए दे रहा है जब रिक्शे वाले को रोते हुए 20 रुपए दे रहा है तो रिक्शे वाला भी रोते हुए कह रहा है कि भैया मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता अरे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख आ पड़ा और अचानक आ पड़ा और तुम मुझे बीस रुपए रिक्शा का किराया देता है रिक्शा वाला भी भावुक होता है बीस रुपए वापस लौटाता है ये रिक्शे वाला अधिक धनी और संवेदनशील था या वो डॉक्टर अधिक किसको हम संवेदना से युक्त कहेंगे एक साधारण सा व्यक्ति संवेदना युक्त हो करके वो दोनों के दोनों कितने मित्र भाव में रहे होंगे आगे चल करके इनका मैत्री भाव बना हो और डॉक्टर को वो गरीब व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई वो किस दृष्टि से जीवन भर देखता रहा होगा चक्षस जो व्यक्ति मनुष्यों को देख करके चलता है वो व्यक्ति संवेदनशील होता है और संवेदना जिसके अंदर होती है वो अमृत को प्राप्त होता है सुखों की वर्षा होती है वो सनातन की रक्षा कर सकता है वो सनातन प्रिय हो सकता है और जिस व्यक्ति के अंदर नृचक्षस मनुष्यों को देखने का सामर्थ्य नहीं है बगल में कौन तड़प रहा है ये व्यक्ति चला जा रहा है हमारे बगल में कौन संधेह उपासना कर रहा है और ये व्यक्ति खटबड़ करता चला जा रहा है ये संवेदनहीन होने के लक्षण हैं यदि कोई व्यक्ति उपासना कर रहा है हमारी चाल बदल जाए हम वस्त्र सुखा रहे हैं तो वस्त्र सुखाने की शैली बदल जाए हम यदि बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातचीत में तत्काल परिवर्तन हो जाए ये संवेदनशील व्यक्ति के लक्षण है ये नृच व्यक्ति के लक्षण है तो परमपिता परमात्मा ने मंत्र बहुत लंबा बहुत सारे लक्षण हैं मिनट एक बचा हुआ है मैं वो पूरा नहीं करूंगा तो सबसे बड़ा जो सुहृत हमारा परमात्मा है उसके बाद ऋषि महर्षि हमारे सुहृत हैं फिर माता पिता गुरु आचार्य मित्र वर्ग है यदि हम इन सब की बात नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं तो वो नीतिकार लिखता है विपत्सन्निहिता तस् स नंदन निकट से निकट विपत्तियां होंगी और शत्रु नंदन कहलाएंगे निश्चित रूप से यदि हम परीक्षण करेंगे कि हमारे ऊपर जो दुख संकट है कहीं न कहीं हमने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया होगा उस सुहत की बात हमने नहीं मानी होगी इसलिए हमारे पास दुख संकट क्लेश है इतना ही ओ awesome. श